होलोकॉस्ट म्यूजियम ब्रांडा हु हमें याद है हालांकि 22 अप्रैल उन्नीस सौ एक काला सराह दिन था फिर भी हजारों मेहमान एक ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बनने के लिए उस दिन कड़ी ठंड में खड़े थे वे उस समय उस स्थान पर होने के लिए शायद और भी असुविधा सहने को तैयार होते वो यूनाइटेड स्टेट्स पोलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के समर्पण का अवसर था जो लोग मर चुके थे और जो बचे थे उनका सम्मान करने के लिए सभी दर्शक वहाँ इकट्ठा हुए थे उद्घाटन समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित कई सम्मानित अतिथि और विश्व नेता शामिल हुए अपने भाषण में क्लिंटन ने दर्शकों को याद दिलाया कि यह संग्रहालय अकेले मृतकों के लिए नहीं है वे उन बचे लोगों के लिए भी नहीं है जिन्हें इतनी खूबसूरती से संग्रहालय में दर्शाया गया है यह संग्रहालय शायद सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो वहाँ बिल्कुल थे ही नहीं यहाँ पर सीखने के लिए और अपनी मानवता को गहरा करने के लिए हमारे लिए कई सबक हैं भाषण समाप्त होने के बाद भीड़ दरवाजे से घुसी और फिर अतीत में खो गई होलोकॉस्ट में बचे लोगों के लिए वो अनुभव भय हानि और निराशा के काल में पीछे जाना था उन लोगों के लिए जिन्हें प्रलय का कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं था उनके लिए यह मानव इतिहास के सबसे क्रूर कालखंडों में से एक कदम था ओलोकास्ट में लोगों द्वारा उपयोग की गई रोजमर्रा की वस्तुओं के ढेर भी थे जो प्रदर्शनी का हिस्सा थे टूथब्रश, और जूते। इन सामान्य प्रतीत होने वाले वस्तुओं का महत्व तो इसलिए था क्योंकि वे मृतकों का प्रतिनिधित्व तो करती थी उन टूथब्रशों ने अनगिनत मारी गई दादी और दादाओं के बारे में बताया हेयर ब्रश महिलाओं के बाल बांधने की यादें वापस लाए क्या चाहते उन आदमियों के थे जो खराब मौसम से चिंतित थे सबसे अधिक कहानियां जूतों ने सुनाई कामगारों के जूते महिलाओं की सैंडल के महंगे जूते और बच्चों के के कपड़े जूते आदि के महंगे जूते और बच्चों के कपड़े के जूते आदि कुछ जूतों की एड़िया घिसी और टूटी थी प्रणय पीड़ितों की लंबी सूची में प्रत्येक जूतों की जोड़ी किसी न किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी उस दिन संग्रहालय मेहमानों के अंतकरण की शक्तिशाली भावनाओं को सामने लाया कुछ लोग देखने के बाद हाफने लगे कुछ रोने लगे, कुछ चुपचाप कमरों में गमगीन होकर चलते रहे। हर कोई के मुख्य लक्ष्य को समझता था मृत और जीवित लोगों दोनों के लिए हमें गवाह होना चाहिए होलोकॉस्ट यानी प्रलय क्या था प्रथम विश्व युद्ध उन्नीस से उन्नीस में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने मिलकर फ्रांस रूस ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका और उनके सहयोग सहयोगियों के साथ लड़ाई की युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई तो उस देश को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। युद्ध के कारण कर्ज कर्ज बढ़ा और जर्मनी अपने दोषी ठहराने लगे उन्हें कोई आकर बचाए वो उसकी भी तलाश करने लगे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य जिन्हें नाजी कहा जाता है जातीय पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करके जर्मन गौरव को बढ़ाना चाहते थे उनके अनुसार एक सच्चा जर्मन एक आर्य था एक शुद्ध खून वाला जर्मन जिसके सुनहरे बाल और नीली आंखें हों नाजियों को लगा कि जर्मनी में केवल शुद्ध आर्य लोगों को ही रहने की इजाजत होनी चाहिए वे अन्य पृष्ठभूमि के लोगों मुख्य रूप से यहूदी नस्ल के लोगों को हीन मानते थे इसलिए जर्मनी ने अपने सामने खड़ी समस्याओं के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया कई जर्मन भी नाजियों की विचारधारा से सहमत थे और वे मानते थे कि नाजी नेता एडोल्फ हिटलर ही उनका मुक्तिदाता हो सकता था जर्मनी के भीतर कई विविध समूह थे कैथोलिक लुथरन यहूदी आदि वहां ईसाई समूह बहुमत में थे और यहूदी अल्पसंख्यक थे नाजी पार्टी मानती थी कि अगर वो जर्मनी के सभी यहूदियों से छुटकारा पा लेगी तो उसे देश को शक्ति और सम्मान मिलेगा जर्मनी को यहूदियों से मुक्त कराने की नाजी योजना को अंतिम हल कहा गया वर्षों बाद उसे प्रलय या पोलोकास्ट कहा गया प्रलय के दौरान लगभग साठ लाख यहूदियों की हत्या की गई लेकिन वे अकेले पीड़ित नहीं थे अन्य 50 लाख लोग यानी जिप्सी, यानी पोलिस राजनीति, राजनैतिक कैदी और वे लोग जिन्हें जर्मन सरकार अवां समझती थी भी मारे गए कुछ पीड़ितों की हत्या जहरीली गैस से की गई कुछ की गोली मारकर और कुछ को भूख से मारा गया होलिकॉस्ट होलोकास्ट रातों रात नहीं हुआ वो एडोल्फ हिटलर की सत्ता में वृद्धि के साथ शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता रहा 1933 में जब जब जर्... हिटलर जर्मनी का नया चांसलर या नेता बना तो उसने जर्मन लोगों को बेहतर भविष्य की आशा दिलाई हिटलर जल्दी वो बदलाव लाया जिससे वो और और शक्तिशाली बना उसने जर्मन लोगों को आश्वस्त किया कि गरीबी और दुख से बाहर निकलने के लिए उनके देश को अधिक नियंत्रण की जरूरत होगी जर्मनी के लोग हिटलर को देश बदलने का मौका देना चाहते थे जब हिटलर ने प्रेस और राजनीतिक बैठकों पर अपना कब्जा जमाया तब अन्य जर्मन नेता चुप रहे जैसे जैसे हिटलर की शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे नाजी पार्टी की भी बढ़ती गई नेता बनने के तीन महीनों के अंदर ही हिटलर ने सरक... सरकार के पूरे शासन पर कब्जा कर लिया उसके पास एक तानाशाही पूरी शक्तियां थी उसने गेस्टापो नामक एक गुप्त पुलिस बल गठित किया जो आम नागरिकों पर जासूसी करता था हिटलर ने अपनी सरकार का विरोध करने वाले व्यक्तियों को सजा देने के लिए सिविल जेल बनाए उसने अपने शुद्ध यानी आर्य समुदाय के सपने को साकार करने की तैयारी की 1 अप्रैल 1933 को हिटलर की सरकार ने यहूदी बिजनेस यानी धंधों के बहिष्कार की घोषणा की कुछ दिनों बाद जर्मन सरकार ने जर्मनी में यहूदियों के रहने और काम करने की क्षमता को सीमित करने के लिए पहला कानून पारित किया यहूदी अब वहाँ जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे न ही अखबार के संपादक बन सकते थे उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा नहीं मिल सकता था और वे सेना में भी भर्ती नहीं हो सकते थे उसी समय हिटलर ने अन्य लोगों को भी सताने की कोशिश की जिन्हें उसने अवांछनीय करार दिया 24 नवंबर 1933 को आदतन और खतरनाक अपराधियों के खिलाफ कानून ने भिखारियों बेरोजगार श्रमिकों शराबियों बेघर लोगों और राजनीतिक दुश्मनों को यातना शिविरों में भेजने की अनुमति दे दी यह जर्मनी को गैर आर्यु से मुक्त कराने की दिशा में एक और कदम था उन्नीस तक यहूदी डॉक्टर गैर यहूदी रोगियों का इलाज नहीं कर सकते थे नहीं यहूदी अकाउंटेंट या दंत चिकित्सक के रूप में काम कर सकते थे यहूदियों को सरकार के पास पंजीकरण कराना अपनी संपत्ति माल और धन को सूचीबद्ध करना और 15 साल से अधिक उम्र के यहूदियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य बना कई पोलिश यहूदी जर्मनी में रहते थे लेकिन वे वहां के नागरिक नहीं थे नाजी जर्मनी को केवल जर्मन लोगों के लिए ही चाहते थे सितम्बर उन्नीस में सत्रह पोलिश यहूदियों को जर्मनी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया अक्टूबर में पुलिस ने ट्रेनों में भरकर यहूदियों को पोलिस सीमा पर भेजा पोलिस सरकार ने उन्हें देश में प्रवेश करने से रोका पोलैंड इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वे और कहीं नहीं जा सकते थे इसलिए यहूदियों ने पोलैंड और जर्मनी के बीच के ठंडे सीमा क्षेत्रों में तंबू बनाकर शिविरों में रहना शुरू किया निष्कासित किए जाने वालों में हर्षल ग्रीन के माता पिता भी शामिल थे उस समय ग्रीन पेरिस फ्रांस में रह रहा था अपने माता पिता के इलाज को लेकर जर्मन सरकार पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए ग्रिजपेन ने पेरिस में जर्मनी के दूतावास में एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए हिटलर के सलाहकारों ने यहूदियों पर हमला करने के लिए गुंडों के गिरोहों को भेजा उन्होंने पूरे जर्मनी में यहूदी घरों उनके धंधों और सभाओं को नष्ट कर डाला इस घटना जिसे क्रिस्टल नचट या नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है परिणाम स्वरूप हजारों यहूदी व्यवसायों और घरों की लूटपाट हुई और बेहद विनाश हुआ यहूदियों पर हमला करने के लिए सड़कों पर नाजियों की भीड़ घूमती रहती थी द्वारा पीटे जाने से लगभग सौ यहूदी मारे गए लगभग तीस हजार यहूदी पुरुषों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें यातना शिविरों में भेज दिया गया फिर एक सितंबर उन्नीस को जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं ने हिटलर को चेतावनी दी कि अगर उसने अपने पड़ोसी देश पर हमला किया तो वे पोलैंड की सहायता करेंगे वे अपने वादे पर खड़े उतरे यूरोप द्वितीय भड़क उठा यूरोप में द्वितीय विश्व तब भड़क उठा जब ब्रिटेन फ्रांस और अन्य देशों ने भी पोलैंड की मदद करने की कोशिश की पोलैंड के अंदर जर्मन सेना ने पोलिश यहूदियों को अपने घरों से वारशा और लॉर्ड्स जैसे शहरों में घेरा बंद यहूदी बस्तियों यानी घेटों में जाने के लिए मजबूर किया ये यह यहूदी बस्तियां कांटेदार तारों ईट की दीवारों और सशस्त्र सशस्त्र गाड़ों से घिरी हुई थी उन्होंने पूरे देश में यहूदियों को बंदी बनाने का काम किया अपनी डायरी में युवा वर्नर गैलनिक ने यहूदी बस्ती में रहने का वर्णन किया हमारे पास एक कमरा था गंदा और रसोई भी एकदम गंदी हमने दोनों कमरे साफ किए और बड़ी मुश्किल से उनमें रहे जो कोई व्यक्ति बाहर से भोजन रोटी मक्खन आदि घर लाता और यदि गार्डों को उसका पता चल जाता तो वे उस व्यक्ति को या तो गोली मार देते या फिर जेल में बंद करके उसे मारते पीटते थे अन्य पोलिस लोगों ने अलग दिखने के लिए नाजियों अन्य पुलिस लोगों से अलग दिखने के लिए नाजियों ने पुलिस यहूदियों को अपने कपड़ों पर पीला सितारा पहनने का आदेश दिया यहूदियों को पूरे दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और जब वे चार दीवारी से घिरी यहूदी बस्ती में लौट बस्ती में लौटते थे तो उन्हें बहुत कम भोजन और भय में जीवन बिताना पड़ता था इन पोलिस यहूदियों ने अपना सब कुछ खो दिया नौकरी स्कूल संपत्ति जमीन और पैसा अन्य जर्मन शासित क्षेत्रों में भी यहूदियों ने काफ़ी प्रतिबंधित जीवन व्यतीत किया नाजियो द्वारा उत्पीड़न लोगों ने उत्पीड़ित लोगों ने सोचा कि उनका जीवन उससे और अधिक खराब नहीं हो सकता था उन्हें लगा कि कुछ दिन जुल्म सहने के बाद फिर उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने ऑस वीट्स बुच्चनवाल या बर्गन वेल्सन वेल्सन जैसी स्थानों यानी यात्रा शिविरों के बारे में पहले कभी नहीं सुना था यातना शिविरों का निर्माण जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध पूरे यूरोप और एशिया में फैला जर्मनी की सड़कों के निर्माण और कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों की सख्त जरूरत पड़ी सेना के लिए हवाई जहाज टैंक हथियार और गोलियां उपलब्ध कराने की लागत बहुत महंगी थी अधिकांश जर्मन पुरुष मजदूरों ने सेना में शामिल होने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी थीं जिससे कारखानों में मजदूरों की खासी कमी हो गई थी जर्मनी को सस्ते में भारी मात्रा में काम करवाने की जरूरत थी इसलिए नाजियों ने निर्धारित किया कि उन्हें गुलामों की आवश्यकता थी कुछ यातना शिविरों में लोगों ने नाजियों के लिए गुलामों जैसे काम किया उन्नीस के दशक की शुरुआत तक जर्मनी ने सैकड़ों छोटे उपशिविरों सहित पाँच यातना शिविर चलाए पोलैंड में सबसे कुख्यात शिविर ऑसविड्स बेरकैनो खोले गए उन्नीस सौ तीस के दशक में सबसे पहले राजनीतिक विरोधियों को यातना शिविरों में भेजा गया उसके बाद यहूदियों तथाकथित अवांचनी लोगों पोलिस और अन्य समूहों को कैद किया गया जब गेस्टापो एक परिवार के किसी सदस्य को गिरफ्तार करके ले जाता तब विरोध करना बहुत खतरनाक होता था लोगों को नाजियों से नाराज़ होने का और ख़ुद को यातना शिविरों में भेजा जाने का डर लगा रहता था जब नाजी पोलैंड या किसी अन्य कब्जे वाले देश में किसी यहूदी बस्ती को खाली करने का फैसला लेते तब पुलिस उस इलाके से लोगों को पकड़ उन्हें रेल के मालगाड़ी वाले डिब्बों में भरती थी मालगाड़ी वाले डिब्बों में न पानी न भोजन न और न उन्हें गर्म रखने का कोई प्रबंध होता था कुछ यहूदी सूटकेस में अपना सामान भरकर लाते जिन्हें गार्ड फौरन छीन लेते शिविरों में पहुंचने के बाद छोटे बच्चों और बीमारों या बुजुर्गों को तुरंत मृत्यु के लिए गैस चेंबर में ले जाया जाता ये लोग काम नहीं कर सकते थे और नाजियों को केवल हट्टे कट्टे श्रम करने वाले लोगों में ही दिलचस्पी थी वो लोगों को बिना काम किए खिलाने या उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ नहीं लाए थे यात्रा शिविरों में यहूदियों के साथ मवेशियों की तरफ बर्ताव किया जाता था युद्ध के प्रयासों को फंड करने के लिए सभी लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति छीन कर जर्मनी भेज दी जाती थी शिविर के कैदियों के बाल मुडवाए जाते और उनके शरीर को धोकर जू मारने की दवा स्प्रे की जाती थी कैदियों को भारी मोटे सूती कपड़े के बने धारी दार कपड़े पहनने पड़ते थे एक बैरक में महिलाएँ और लड़कियाँ रहती थीं दूसरे में पुरुष और लड़के भोजन में सूखी डबल रोटी और पानी जैसा पतला सूप मिलता था जिससे लोग हमेशा भूखे रहते थे कटीली बाढ़ और पहरेदारों के कारण भाग पाना लगभग असंभव था और पकड़े जाने का परिणाम भयानक थे भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए कैदियों को गोली मार दी जाती थी साथ ही भागने वालों की मदद करने वालों को भी गोली मार दी जाती थी ऑस्विड्स में सबसे बड़ा यातना शिविर था वहाँ स्थिति इतनी खराब थी कि अक्सर एक दिन में कई सौ कैदियों की मृत्यु हो जाती थी कई यातना शिविरों में मौतें कुपोषण भुखमरी गोलीबारी मारपीट और बीमारी के कारण होती थी ऑस्विड्स में कैदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या की जाती थी में कैदियों को उनके बाएं हाथ पर पहचान संख्या को टैटू पहचान संख्या का टैटू गोदा जाता था टैटू गोदने के कारण नाजी शिविर में कैदियों की मौत का सटीक रिकॉर्ड रख सकते थे गोदने की प्रथा में पीड़ित कैदियों को अमानवीय बना दिया था और वे खुद को जानवरों की तरह महसूस करते थे कैदियों के हाथ पर टैटू गोदने के चिन्ह हमेशा के लिए अंकित रहते थे उन्नीस में हिटलर ने यहूदियों की सामूहिक हत्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया नाजी फौज फौज के प्रमुख हेनरिक ने नए आदेशों के साथ का दौरा किया। फ्यूरर नेता ने के का आदेश दिया हमारी फौज इस आदेश को पूरा करेगी हमने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऑस्विड्स को चुना है इस अंतिम हल में गैस चैम्बरों में यहूदियों और अन्य अवान लोगों को मारना शामिल था इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए बिरकैनो बेलसन और सोबीबोर जैसे विशिष्ट विनाश शिविर बनाए गए ऐसे गैस चैम्बर बनाए गए जहां जहरीली गैस से एक बार में सैकड़ों पीड़ितों को मौत के घाट उतारा जा सकता था लाशों को जलाने के लिए भट्टियां गैस चैंबर्स के पास ही बनाई गई थी भट्टियों का दुर्गंध युक्त धुआं आकाश को रंग देता था लेखक एली विजल को उन्नीस में पंद्रह वर्ष की उम्र में उनके परिवार के साथ ऑसविड्स ले जाया गया था उन्होंने ऑस्विड्स के ऊपर धुएं से भरे आसमान का इन शब्दों में वर्णन किया मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा शिविर में अपनी पहली रात मैं उस धु, धुएं को कभी नहीं भूलूंगा मैं उन बच्चों के छोटे छोटे चेहरों को कभी नहीं भूलूंगा जिनके शरूर शरीर को मैंने एक खामोश नीले आकाश के नीचे धुएं की माला में बदलते हुए देखा बाद में विजल की माँ और छोटी बहन ऑसविड्स के मर मरने वालों में शामिल हुई ऑस्विड्स के मरने वालों में शामिल हुई बिरकैनो ऑस्विड्स का एक हिस्सा था बिरकैनो में चार गैस चैंबर थे जो एक दिन में आठ हज़ार लोगों की जान ले सकते थे। मरे शरीरों का अंतिम संस्कार करने के लिए डिजाइन की गई भट्टियाँ उतनी तेज गति नहीं बनाए रख सकती थी इसलिए कई शवों को खाइयों में दबाकर सामूहिक कमरे बनाई जाती थी उन्नीस से शुरू में कुछ जगहों पर गार्डों ने यहूदी कैदियों को खुली खाइयों के सामने लाइन में खड़े होने का आदेश दिया फिर तो उन्होंने कैदियों को मशीन गनों से भून डाला बाद में उनके मृत शरीर सामूहिक कब्रों में गिर गए उन्नीस में द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लातविया लिथुआनिया और के के 10,000 1 लाख की की इस तरह से हत्या की गई। साथ ही पोलैंड में 1 लाख और संभवतः जर्मनी के कब्जे वाले रूस के हिस्से में 2 लाख युवियों की हत्या की गई नाजियों के शिविरों में भेजे गए पीड़ितों की संख्या का रिकॉर्ड रखा गया वेल्सन शिविर में लगभग छह लाख योदियों की हत्या की गई जब शिविर का उपयोग खत्म हुआ तब नाजियों ने उसे नष्ट कर दिया और वहां के अवशेषों को खोद कर मिट्टी में दबा दिया और अपने अपराधों के सबूत छिपाने के लिए उससे उस जमीन के ऊपर पेड़ लगाए बिना शिविर शुरू होने के एक साल के अंदर दस लाख योदी पुरुषों महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई लेकिन तो नाजियों के लिए वो मृत्यु दर बहुत कम थी और इसलिए उन्होंने और अधिक मृत्यु कक्ष बनाए भयावहता को बढ़ाने के लिए जिन लोगों को कॉन्क्रीट और ईट डालने के लिए मजबूर किया गया था उनकी बाद में उनके द्वारा बनाए गए गैस कक्षों में ही हत्या कर दी गई युद्ध के अंत में जैसे युद्ध का अंत निकट आया नाजियों ने अपनी जानलेवा गतिविधियों के सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश की उन्होंने हरे भरे भू निर्माण करके कुछ यात्रा शिविरों को छिपाने की कोशिश की उन्होंने गैस चेम्बर्स को तोड़ डाला उन्होंने सामूहिक कब्रे खोदे और लाशों को जलाया लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वे फिर भी अपनी काली करतूतों के सारे रिकॉर्ड मिटा नहीं पाए। कब्जे उन्होंने जो देखा और पाया उसे देखकर वे चौंक गए रूसी सेना ने जुलाई उन्नीस सौ चौवालीस में पोलैंड में पहले यात्रा शिविर मजदा नेक को मुक्त कराया अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों ने जो देखा वो उनके सबसे बुरे सपने से कहीं अधिक भया हुआ था जिंदा बचे हुए लोगों में अत्यधिक भुखमरी स्पष्ट थी पुरुष और महिलाएं जीवित कंकाल लग रहे थे सैनिकों ने ऐसे चेहरे देखे जो हड्डी पर फैली त्वचा जैसी थी सब तरफ गंदगी और भारी बदबू फैली थी सैनिकों ने अमेरिकी जनरल डोड डी आइजनॉर ने वाशिंगटन डीसी में नेताओं को लिखा जो कुछ मैंने देखा उसका वर्णन करना बेहद मुश्किल है वहाँ पर भूखमरी क्रूरता और पशुता का बोलबाला था जीवित बचे लोगों का स्वास्थ्य नाजुक था उन्होंने इतने लंबे अरसे से भोजन नहीं खाया था कि वे सामान्य भोजन को पचा नहीं पा रहे थे कुछ लोग बहुत तेज गति से खाने के कारण मर गए उनका शरीर भोजन को संभाल नहीं सकता था अन्य कैदी मृत्यु भी इतने निकट थे कि मुक्त होने पर वे भी जीवित नहीं बचे लियोनार्ड बर्नी बगैन बेलसन यातना शिविर से मुक्त करने वाले ब्रिटिश सैनिकों के साथ थे उन्होंने कहा सैकड़ों शायद हजारों भूखे लोगों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि हमने उन्हें केवल वही भोजन खिलाया जो हमारे पास था सेना का राशि और उन परिस्थितियों में उसके बारे में पहले से सोच पाना बड़ा मुश्किल था यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध आठ मई उन्नीस को जर्मनी द्वारा औपचारिक आत्मसमर्पण के बाद समाप्त हुआ यहूदियों पोलिस समाजवादियों नाजी योजना के अनुसार विकृत लोगों में 11 मिलियन यानी एक दशमलव एक करोड़ लोग मारे गए यूरोप में रहने वाले सभी यहूदियों में से लगभग दो तीन इस प्रलय में मारे गए जो बच गए वे बेघर दरिद्र भूखे और बीमार थे नाजियों के अंतिम हल का प्रभाव पूरे यूरोप में फैला और दशकों तक चला एक उपयुक्त स्मारक अमेरिका में प्रलय में खोए लाखों लोगों के स्मारक पर काम शुरू होने में 30 साल से अधिक समय लगा उन्नीस में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने प्रलय यानी पर एक परिषद का गठन किया जिसके अध्यक्ष एली विजन थे परिषद ने तीन कार्यो की सिफारिश की सबसे पहले उन लोगों के लिए एक स्मारक बनाया जाए जो मारे गए थे और जो जिंदा बचे थे दूसरा उन लोगों के लिए एक शिक्षा का शिक्षा केंद्र स्थापित करना जो प्रलय के बारे में अधिक जानना चाहते थे तीसरा मृतकों का सम्मान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्मरण दिवस की स्थापना करना अमेरिकी सरकार ने संग्रहालय के लिए वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के पास लगभग दो एकड़ यानी शून्य दशमलव आठ हेक्टेयर के लिए पैसा निजी दान से आया कुल मिलाकर संग्रहालय की लागत एक सौ अड़सठ के लिए नब्बे डॉलर और प्रदर्शनी के लिए अठहत्तर मिलियन डॉलर जेम्स ईगो फ्रीड जिनका परिवार नौ साल की उम्र में नाजी जर्मनी छोड़कर भागा था वो परियोजना के आर्किटेक्ट के रूप में चुना गया अपना डिजाइन शुरू करने से पहले फ्रीड ने यूरोप के यातना और विनाश शिविरों का दौरा किया उनके डिजाइन ने होलोपास संस्कृति के तीन तत्वों को आपस में जोड़ा सेटल्स यानी पूर्वी यूरोप के यहूदी गांव, केवनाश शिविरों की वास्तुकला और यहूदी बस्ती यानी भेटों की दीवारें जहां वार्सा और लॉर्ड्स जैसे स्थानों पर यहूदियों को रहने के लिए मजबूर किया गया था फ्रेड का लक्ष्य था एक ऐसी इमारत बनाना जो डर और उदासी के प्रस्फुटन की अनुमति दे मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी इमारत बनाना संभव हो लेकिन आप संवेदनशील वास्तुकला की इमारत जरूर बना सकते हैं फ्रीड ने तीन मंजिली एक स्थाई प्रदर्शनी की योजना बनाई वहां पर शिक्षा अनुसंधान केंद्र और स्थायी प्रदर्शनी के लिए भी जगह थी। स्मरण का एक हॉल होगा जहां आने वाले आगंतुक शांति से बैठकर चिंतन मनन कर सके सोलह अक्टूबर उन्नीस को कई यात्रा शिविरों की मिट्टी और राख को संग्रहालय की नियम में दबाया गया एक साल यानी पंद्रहवीं स्ट्रीट एक साल बाद पंद्रहवीं स्ट्रीट संग्रहालय स्थल के सामने की सड़क का नाम बदलकर राउल वॉलनबर्ग पेश किया गया स्वीडिश राजनयिक वॉलनबर्ग ने हजारों यहूदियों की जान बचाई उन्होंने लोगों को दस्तावेज उपलब्ध कराए जिससे वे, करा जिस वे स्वीडन जा सके 1988 में राष्ट्रपति रोनल्ड रिगन ने आधारशिला की स्थापना में भाग लिया उसके बाद से कलाकृतियों को प्रदर्शन के लिए एकत्रित किया जाने लगा उन्नीस में होलो के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक का सपना आखिरकार एक वास्तविकता बना यूनाइटेड स्टेट्स फोटोपर्स मेमोरियल म्यूजियम में दो लाख पैसठ वर्ग फुट यानी तेईस वर्ग मीटर प्रदर्शनी क्षेत्रफल शामिल है जो लगभग पांच फुटबॉल मैदानों के बराबर हैदर्शनी संग्रहालय का केंद्र बिंदु है, है। यहाँ पर दस्तावेजों कलाकृतियों और तस्वीरों को प्रस्तुत किया गया है जो बताते हैं कि प्रलय के दौरान क्या हुआ और कैसे हुआ प्रदर्शनी को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है प्रत्येक एक अलग मंजिल पर नाजिया आक्रमण अंतिम हल और अंतिम अध्याय ऑडियो और वीडियो आगंतुकों को प्रलय के इतिहास की एक झलक देते हैं निचले स्तर पर बच्चों की टाइल की दीवार प्रलय के दौरान मारे गए 15 लाख बच्चों की या, याद दिलाती है इस दीवार को बनाने के लिए अमेरिकी बच्चों ने छोटी छोटी टाइलों पर प्रलय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं स्थायी स्मारक के एक हिस्से के रूप में दीवार में तीस से अधिक टाइलें लगाई गई है संग्रहालय में हर साल कुछ नए विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किए जाते हैं एक प्रदर्शनी नीदरलैंड के एमस्टरडेम में एक यहूदी लड़की एनी फ्रैंक के बारे में है जो नाजियो द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए कई वर्षों तक एक अटारी में छिपी रही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एनी की डायरी मिली जिसमें उसने वर्षों के छिपने की कहानी बत, जिसमें उसके वर्षों के छिपने की कहानी बताई गई थी अन्य छिपे हुए बच्चों पर केंद्रित अन्य शक्तिशाली प्रदर्शनी भी है दोस्तों रजनियों ने समान रूप से यहूदियों की रक्षा करने और उन्हें नाजियों से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी उनमें से कई बच्चे पकड़े जाने या मारे जाने से बचने के लिए तहखानों या भूमिगत कोठरियों में रहते थे पहले 14 वर्षों में 2 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों ने संग्रहालयों का दौरा किया और प्रलय पीड़ितों की पीड़ा के बारे में जाना उन मेहमानों में लगभग अस्सी लाख स्कूली बच्चे थे मेहमानों में एक करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोग गैर यहूदी थे कभी नहीं भूलना यूनाइटेड स्टेट्स होलोपर्स्ट मेमोरियल संग्रहालय निरंतर हमें इस बात की याद दिलाता है कि अतीत की भयावहता को भयावहता को कभी भी दोहराया नहीं जाना चाहिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संग्रहालय अपने संदेश को संग्रहालयों की दीवारों से परे ले जाने के लिए शिक्षा का एक आउटरीच कार्यक्रम चलाता है संग्रहालय उन लोगों की कहानियों मौखिक इतिहास को रिकॉर्ड करता है जिन्होंने प्रलय को जिया और झेला था ये कहानियाँ उन लोगों के बारे में बताती हैं जो कब्जे से बचने के लिए झोंपड़ियों तहखानों और खाइयों में छिपे थे ये उन बच्चों की दास्ता भी है जिन्होंने अपना घर परिवार और सभी दोस्त खो दिए 1926 में हंगरी में पैदा हुए बार्ट स्टन ने समझाया यह एक बड़ा चमत्कार था कि मैं बच निकला मैं सौ के ढेर में छिपा हुआ था क्योंकि अंतिम सप्ताह में शमशान घाट बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे पोलैंड की चार्ल शिफ ने बताया कि वो कैसे जंगलों में रहकर बची मैंने कीड़े मकोड़े खाए मैंने वो सब कुछ खाया जो मैं अपने मुँह में डाल पाई संग्रहालय की चलती फिरती यात्रा प्रदर्शनी प्रलय की कहानी को अन्य स्थानों तक पहुंचाने में मदद करती है इन प्रस्तुतियों को लगभग दस लाख लोगों ने देखा है बच्चों को याद रखें डेनियल की कहानी एक विशेष प्रदर्शनी है डेनियल की कहानी में प्रलय के इतिहास को विशेष रूप से आठ वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है यह प्रदर्शनी दर्शाती है कि नाजियों ने जर्मनी पर नियंत्रण करने के बाद कैसे एक यहूदी परिवार का जीवन बदला जब नाजी सत्ता में आए तब क्या हुआ कहानी को ग्यारह वर्ष के लड़के डेनियल की नज़रों से बयाँ किया गया है शिक्षा होलोपॉर संग्रहालय का प्राथमिक कार्य है वहाँ पर शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे वे अपनी कक्षाओं में बच्चों को प्रलय जैसे विषयों से परिचित करा सकें संग्रहालय भविष्य के अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और कानून लागू करने वाले अधिकारियों को लोकतंत्र के संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करता है विशेष कक्षाएँ कैथोलिक स्कूल के शिक्षकों को होली के दौरान कैथोलिक चर्च की भूमिका के बारे में शिक्षित करती हैं संग्रहालय होलोकॉस्ट के इतिहास के बारे में एक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम चलाता है संग्रहालय के लिए अतीत के नरसंगार की भयावहता की याद दिलाना ही पर्याप्त नहीं है संग्रहालय द्वारा प्रायोजित सम्मेलन और कार्यक्रम किसी भी स्थान पर कहीं भी सामूहिक हत्या को रोकने का काम करते हैं 2004 में अफ्रीका के सुडान में दार के लोगों के लिए चिंता व्यक्त करने के लिए संग्रहालय ने वहां नरसंहार के बारे में जागरूकता फैलाई कोई वैबसेप्टर डीसी में होलोकॉस संग्रहालय की यात्रा नहीं कर सकता लेकिन लोग संग्रहालय को ऑनलाइन अवश्य देख सकते हैं संग्रहालय की वेबसाइट ऑनलाइन लोगों को वही सामग्री उपलब्ध कराती है जो व्यक्तिगत रूप से आने वाले लोग देखते हैं टेक्स्ट फोटोग्राफ और वीडियो को वेबसाइट पर देखा जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स होलोकॉस मेमोरियल संग्रहालय गहन और गतिशील सीखने का अनुभव प्रदान करता है संग्रहालय एक शांत स्थान है और एक ईमानदार जगह भी है संग्रहालय के समर्पण पर राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा पोलोकास्ट हमें हमेशा याद दिलाता है कि ज्ञान जिसमें मूल्य न हो केवल मानव दुष्वप्न को गहरा करने का काम ही कर सकता है कोई भी चिंतक एक उदार दिल के बिना अच्छा इंसान नहीं बन सकता पोलोकास्ट संग्रहालय में लोगों में यह उम्मीद जगह रखने में मद पोलोकास्ट संग्रहालय लोगों में यह उम्मीद जगाए रखने में मदद करता है कि लोग जहाँ भी रहें तो सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम कर सकते हैं क्या आपको पता था अमेरिका के शहरों में लगभग 60 प्रलय संग्रहालय संग्रहालय स्थाई संग्रह के 60 से अधिक वीडियो में आने वाले आगंतुकों को प्रलय की कहानी बताते हैं संग्रहालय में 12,000 से अधिक कलाकृतियां और ऐतिहासिक दस्तावेज जो कि 3 करोड़ 70 लाख क्या आपको पता था अमेरिका के शहरों में लगभग साठ प्रलय संग्रहालय है स्थायी संग्रह के, के सत्तर से अधिक वीडियो संग्रहालय में आने वाले आगंतुकों को प्रलय की कहानी बताते हैं संग्रहालय में 12,000 से अधिक कलाकृतियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों के 3 करोड़ 70 लाख पृष्ठ हैं संग्रहालय की रजिस्ट्री में उनसठ देशों के एक लाख चौरान चौरानवे लोगों और उनके परिवारों की सूची है 8,700 से अधिक मौखिक इतिहास वीडियो टेप प्रलय के दौरान जो हुआ उसकी व्यक्तिगत कहानियों को प्रदर्शित करते हैं संग्रहालय में आगंतुक पर एक ऐसे मालगाड़ी के डिब्बे में से गुजरते हैं जो कैदियों की यात्रना कैदियों को यातना शिविरों में ले जाती थी वारशा यहूदी बस्ती से फर्श के पत्थरों की नकलें संग्रहालय के फर्श का हिस्सा है यूएस होलोकास्ट मेमोरियल काउंसिल की सिफारिश के अनुसार अमेरिका प्रत्येक वसंत ने स्मरण दिवस पर पीड़ितों को सम्मानित करता है तारीख हर साल बदलती है लेकिन वो हमेशा अप्रैल में ही होती है कई देशों में 27 जनवरी जिस दिन ऑस्विड्स को आज़ाद किया गया था उस दिन होलोकास्ट मेमोरियल दिवस के रूप में मनाया जाता है महत्वपूर्ण तिथियाँ 1933 सौ एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया और पहला यातना शिविर दचाऊ खोला गया उन्नीस क्रिस्टल नॉर्थ्स यानी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास ऑस्ट्रिया जर्मनी और अन्य नाजी नियंत्रित क्षेत्रों में यहूदियों को आतंकित किया गया उन्नीस 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया उन्नीस सौ के लिए अंतिम फल और अधिक जरूरी हो जाता है और यहूदियों का सामूहिक विनाश किया जाता है ऑस्बिट्स को प्रमुख विनाश शिविर चुना जाता है 1944 सौ चौवालीस सोवियत सैनिकों ने मजदानिक में यात्री शिविर को मुक्त किया 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1978 राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक समिति से अमेरिका में एक उपयुक्त होलोकॉस्ट स्मारक की योजना बनाने के लिए कहा उन्नीस यूनाइटेड स्टेट्स होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम स्मारक की रखी गई एक समर्पण समारोह में संग्रहालय को खोला गया